संवेद के की एक की और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा भार्गव की बाल कहानी मूर्खता की नदी एक लड़का था उसका नाम था मुरली वह वकील साहब के घर काम करता वकील साहब ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही अपना समय बिताया करते छोटी-बड़ी, पतली-मोटी किताबों की भीड़ लगी थी। मुरली को किताबें बहुत पसंद थी मगर वह उनकी भाषा समझता नहीं था खिसियाकर अपना सिर खुजलाने लगता उसकी हालत देख किताबें खिलखिला कर हंसने लगती एक दिन उसने वकील साहब को मोटी सी किताब पढ़ते देखा उनकी नाक पर चश्मा रखा था जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलट रहे थे कुछ सोचकर वह कबाड़ी की दुकान पर गया जहां पुरानी और सस्ती किताबें मिलती थी चाचा चाचा, चाचा, चाचा, चाचा मुझे, मुझे बड़ी सी मोटी सी, सी किताब दे दो किताब, किताब का नाम, नाम, नाम कोई भी चलेगी कोई भी दौड़ेगी तू अनपढ़ किताबों की क्या जरूरत पड़ गई तुझे पढ़ूंगा पढ़ेगा चाचा की आंखों से हैरानी टपकने लगी कैसे पढ़ेगा बताऊ बता तो तेरी खोपड़ी में चल क्या रहा है बताऊ बताऊ मुरली धीरे से उठा कबाड़ी की तरफ बढ़ा और उसका चश्मा खींचकर भाग गया भागते भागते, भागते बोला चाचा चश्मे लगाने से सब पढ़ लूंगा दे मेरा दे मालिक ऐसे ही पढ़ता है दो तीन दिन बाद, बाद तुम्हारा चश्मा और किताब लौटा जाऊंगा वकील साहब की लाइब्रेरी में जाकर ही उसने दम लिया कालीन पर आराम से बैठकर अपनी थकान मिटाई चश्मा लगाया और किताब खोली किताब, किताब में क्या लिखा है, है कुछ, कुछ, समझ, कुछ समझ, समझ नहीं पाया, पाया। उसे तो, तो ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे काली कीड़े, कीड़े हिल डुल रहे हैं कभी, कभी चश्मा उतारता तो कभी आंखों तो पर चढ़ाता क्या जोगर की तरह इधर उधर देख रहा है चश्मा भी इतना बड़ा आँख नाक सब ढक गए चश्मा है या तेरे मुंह का ढक्कन किताब ने उसका मजाक उड़ाया बड़बड़ बड़ के मत बोल इस चश्मे से सब समझ जाऊंगा तेरे मोटे से पेट में क्या लिखा है सब जान जाऊंगा अरे मोटी बुद्धि के चश्मे से नजर पैनी होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती बुद्धि तो तेरी मोटी ही रहेगी ढिल्ला भर मुझे नहीं पढ़ पाएगा तू मुरली घंटे भर तक किताब में जूझता रहा पर उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा झुंझला किताब मेज के नीचे पटक दी रात में उसने लाइब्रेरी में छापा देखा कि मालिक के हाथ में पतली सी किताब है बिजली के लट्टू चमचमा रहे हैं और उन्होंने चश्मा भी नहीं पहना है मुरली उछल पड़ा रात में तो मैं जरूर पढ़ सकता हूँ चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुबह होते ही वह किताबों की दुकान पर जा पहुंचा। लो चाचा -चा, अपनी किताब और चश्मा वापस रखो मुझे तो तुम तो पतले सी किताब ही दे दो लट्टू की रोशनी में चश्मे का क्या काम है बिना चश्मे के कबाड़ी वैसे भी देख नहीं पा रहा था उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और बोला तू एक नहीं दस किताबें ले जा पर खबरदार खबरदार जो तूने दूसरी बार मेरा चश्मा छुआ भी तो मुरली ने चार किताबें बगल में दबाई झूमता हुआ वहाँ से चल गया घर में जैसे ही पहला बल्ब जला उसके नीचे किताब खोलकर बैठ गया पन्नों के कान उमेटते उमेटते उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा पर वह एक भी, भी अक्षर, अक्षर पढ़ नहीं पाया कुछ देर, देर बाद लाइब्रेरी में रोशनी हुई मुरली चुपके से अंदर गया और सिर झुकाकर बोला मालिक, मालिक आप, आप मोटी किताब, किताब के पन्ने, पन्ने पलटते हो उसमें क्या लिखा है सब समझ जाते हैं क्या समझ तो आ जाता है क्यों बात क्या है मोटी किताब लाया फिर पतली किताब लाया मगर वे मुझसे बातें ही नहीं करती बातें कैसे करें? तुम्हें तो उनकी भाषा ही नहीं आती है भाषा समझने के लिए उसे सीखना होगा सीखने के लिए तुम्हें मुर्खता की नदी पार करनी होगी नदी हाँ नदी अच्छा बताओ तुम नदी कैसे पार करोगे हमारे गांव में एक नदी है एक बार हमने देखा छुटकन को नदी पार करते हुए किनारे पर खड़े होकर जोर से उछलकर वह पानी में कूद गया तब तो तुम भी नदी पार कर लोगे अरे हम कैसे कर सके हैं? हमें तो तैरना भी नहीं आता डूबना जाएंगे हम तब तो तुम समझ गए नदी पार करने के लिए तैरना आना बहुत जरूरी है हाँ बात तो ठीक कहते हैं अब इसी तरह से मुरता की नदी को पार करने के लिए पढ़ना जरूरी है पढ़ाई की शुरुआत भी किनारे से करनी होगी वह किनारा मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा कल का मुरली बेसब्री से इंतजार करने लगा उसका उतावलापन टपक पड़ता था माँ माँ कल मैं मालिक के साथ घूमने जाऊंगा क्या करने अरे तूने तो केवल नदी का किनारा ही देखा होगा मैं पढ़ाई का किनारा देखना चाहूँगा माँ की आंखों में अचरज झलकने लगा दूसरे दिन मुरली जब अपने मालिक से मिला वे लाइब्रेरी में एक पतली सी किताब लेकर बैठे हुए थे मुरली को देखते ही वे उत्साहित हो गए और बोले मुरली ये रहा तुम्हारा किनारा नदी का किनारा तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ये तो इतना छोटा सा है इसे तो मैं एक ही छलांग में पार कर लूंगा इसे पार करने के लिए अंदर का एक, एक एक अक्षर प्यार से दिल में बिठाना होगा इन्हें याद करने के बाद दूसरी किताब फिर तीसरी किताब फिर फिर मोटी किताब और मोटी किताब मुरली ने अपने छोटे छोटे हाथ भरसक भर फैलाए कल्पनाओं के पंखों पर उड़ता हुआ, हुआ वह चह रहा था थोड़ा सा थमकर बोला क्या मैं आपकी तरह किताबें किताबे पढ़ लूंगा? लूंगा क्यों नहीं लेकिन किनारे से चलकर धीरे, धीरे धीरे गहराई में जाओगे फिर कुशल तैराक की तरह मुख्ता की नदी पार करोगे उसके बाद तो मेरी किताबों से भी बातें करना सीख जाओगे मुरली ने एक निगाह किताबों पर डाली वे हंस हंस कर उसे अपने पास बुला रही थी लेकिन मुरली ने भी निश्चय कर लिया था किताबों के पास जाने से पहले उनकी भाषा सीख कर ही रहूंगा वह बड़ी लगन से अक्षरमाला पुस्तक खोलकर बैठ गया तभी सुनहरी किताब परी की तरह फर फर उड़ती हुई उसके पास आई और मुरली तुम्हें बढ़ता देखकर हम बहुत खुश हैं। अब तो हस हंस कर गले मिलेंगे और खुशी के गुब्बारे उड़ाएंगे मुरली के गालों पर दो गुलाब खिलोटे और उनकी महक चारों तरफ फैल गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा भार्गव की बाल कहानी मुरता की नदी